श्रीमद्भागवत महापुराण अत अथ द्वांशोध्याय भिन्न भिन्नग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन राजगवत आदि मेरु ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रम तो राशीनामु प्रचलित चा प्रदक्षिण भगवतवर्णित अमुष व्यय कथम अणु राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाई और रखकर चलते मालूम होते हैं किंतु वस्तुतः है, उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती इस विषय को हम किस प्रकार समझें सहोवाच यथा कुलचक्रेण भ्रमता स भ्रमता तदाश्रिया पिपलिदी गतिरनेदेशभ्याद नक्षत्रशिपलक्षि कालचक्रेण ध्रुव मेरू चदक्षिणेन पिधाता सह पिधा तश्रयाणियादीना ग्रहा नक्षा राशि अंतरे चोपलब्ध महान श्री सुखदेवी कह, ने कहा राजन जैसे राज के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चीटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न नहीं है क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न भिन स्थानों में देखी जाती है उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित में पड़कर ध्रुव और मेरू को दाए रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न ही है क्योंकि वे कालभेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं स यवानदिपुरुष एव साक्षा नारायण लोकाना स्वस्त आत्मा तयीमय कर्मा विशुद्धि निमित्त कविभि चेदेन विज्ञा मनोद्वाद सदा विभज्य बित बित गुणान वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों के शुद्धि के लिए अपने वेद में विक्रह काल को बारह मासों में विभक्त कर वसंतादि छह ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं तमे तम इह समेतम इच्छय्यार्णाश्रमाचारा अनुपथा उच्चाव कर्म भी रामनाथ योग विदान श्रद्धया श्रेय इस इस्लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं अथ स एस आत्मा लोका ध्यावा पृथिव्योरतरेण न भो वल कालचक्र गशमासान भुंक्ते राशि संघा संवत्सरावयवान्मा पक्षद्व दिवा नक्तम चेती सपादक्ष मुपति यावतामन संभुंजित सवै ऋतु ऋत्योपदृश्यते संवत्सरावय भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है वे पृथ्वी और जो लोग के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर बारह मासों को भोगते हैं जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध है इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमा से शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष का से एक रात और एक दिन का तथा सौर मास से सवा दो नक्षत्र का बताया जाता है जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का छठा भाग भोगते हैं उसका वह अवजु कहा जाता है अथचावता प्रचरती तम कालम चक्ष आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक अयन कहते हैं अथ चावन्नभो मंडलम सह दयावा पृथिव्योमंडलाभ्या सह भुंजितम काल संवत्सरम परिवस्सर मिधावत्सरम अणुवत्सरम वत्सर भानोर्माद्यम समति समानती तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं उसे अवांतर भेद से संवत्सर परिवस्तर पीड़ावत्सर अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं एवं चंद्रमा अर्क अभस्थिभ्य उपरिष्ट लक्ष्य योजन उपलभ्यमानक संवत्ति पक्षाभ्याम मास भुक्तिम सपादर्षाभ्याम दिनेक्ष भुक्तिम अग्रचारी दुत तरगमो भुंगते इसी प्रकार सूर्य की किरणों से एक लाख योजन ऊपर चंद्रमा है उसके चाल बहुत तेज है इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है यह सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को एक मास में एक मास के मार्ग को सवा दो दिनों में और एक पक्ष के मार्ग को एक ही दिन में तय कर लेता है अथ चापुमा कला भीरमराीयम कला भी पितृण अहोरात्रा पूर्वपक्षा पराभ्यातवीवरावस्थक नक्षत्रम तिंसता मुहूर्त भुंते यमे छह होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा तेज तेज मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है या एसो कलह पुरुषो भगवान मनोमयो नो मृतमयो देवा पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी शरी प्राणाप्यानशीलमय वर्णयन्ति ये जो सोलह कलाओं से युक्त मनोमय अन्नमय अमृतमय पुरुषरूप भगवान चंद्रमा है ये ही देवता पितर मनुष्य भूत पशु पक्षी शरीर और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं तथा परिष्टा त्रिलक्ष योजनों मेरुम दक्षिणे न कालाजनम ईश्वर योजिता सहाभिजितांशति चंद्रमा से तीन लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हैं भगवान ने इन्हें कार्यक्रम में नियुक्त कर रखा है अतः ये मेरु को दाएँ और रखकर घूमते रहते हैं तथा उपरिष्टा दुश दुष्णाम दिल्ष्य योजना उपलक्ष्य लभ्यते पुतः पश्चात वर्क शैघ्राम्य साम्यातिर कं बचरती लोकाना नृत्य अनुकूल एवं प्राएण वर्षारेण अनुमीयते वृष्टे विष्ट ग्रहोपशम इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है यह सूर्य के शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साँस सांस रह चलता है यह वर्षा करने वाला ग्रह है इसलिए को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। बुधो उधो व्याख्यात उपरिष्टाद्विजन बुध सोम सुत उपलभ्यम प्राजेन शुभकृद्येत शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से दो लाख योजन ऊपर है यह प्राय मंगलकारी ही है किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी बादल और सूखे के भय की सूचना देता है अतः मंगारकोपी योजन लक्ष्य उपलभ्यम त्रिभे त्रिपक्षको राशि द्वादाते यदि नक्रेनावर्तते प्राएण शुभग्रहोशंस इससे दो लाख योजन ऊपर मंगल है वह यदि वक्रगति से न चले तो एक एक राशि को तीन तीन पक्ष में भोगता हुआ बारहों राशियों को पार करता है यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है तथरिष्टादीक्ष योजनागत भगवान बृहस्पति राशौ परिभत्सर परिभत्सरम चरति यदि न वक्र सायणाकूलो ब्राह्मणकुल इसके ऊपर दो लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं ये यदि वक्रगति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं तथ परिष्टाजन लक्ष्यवयाद प्रतीयमश्चर एक मसा विलंब् सर्वान्नुपर्जयति तब्दीरनुमत्सर प्राएण ही सर्व्तिक बृहस्पति से दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं ये तीस तीस महीने तक एक एक राशि में रहते हैं अतः तो इन्हें सब राशियों को पार करने में तीस वर्ष लग जाते हैं ये प्राय सभी के लिए अशांतिकारक है तथा उत्तर उत्तरस्म दया एकादशलक्ष योजना उपलभ्य या एवं लोकानाम समुभावंतों भगवत विष्णु परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमती इसके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपादी सत्तर सी दिखाई देते हैं ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं श्रीमदभावते महापुराणे पार्मितायाम पंचम स्कंदे ज्योतिष चक्रवर्णने द्वांशोध्याय